तो तो थी थी है। हो गया और कार्यता अवच्छेद का सम्बन्ध क्या होगा समवाय सम्बन्ध तो समवाय सम्बन्ध अवच्छिन्न स्नेहत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता तो कारण कौन होगा जल कारणता अवच्छेद का संबंध क्या हो जाएगा आध्यात्मिक सम्बन्ध तथा तो आदात्म्य संबंध अवच्छिन्न कारणता किंचित धर्म अवच्छिन्न तो वो धर्म हो जाएगा जलोत् ऐसा कहा तो अभी जहाँ स्नेह उत्पन्न होगा तभी तो स्नेह कार्य होगा तो ये जो जन्य स्नेह ये दियणुक में रहेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा परमाणु में जन्य स्नेह नहीं रहेगा तो वहाँ कार्य मतलब कार्यता नहीं रहेगी वो स्नेह में तो कार्यता नहीं रहेगा तो तिरूपित तो तो कारणता भी जल परमाणु में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो वो कारणता का अवच्छेद का जलत्व जल परमाणु में सिद्ध नहीं होगा तो इसके लिए सिद्धांत कह दिया कि जन्य स्नेहत्व ये कार्यता अवच्छेद का मान लेंगे तो सिद्ध पूर्व पक्ष का अगर जन्य स्नेहत्व को कार्यता अवच्छेद मान लेंगे तब तो वो जन्य स्नेहत्व मतलब तो जन्य स्नेह ये फिर परमाणु में नहीं रहेगा तो अर्थात परमाणु में जलत्व जाते सिद्ध नहीं होगा तो सिद्धांती उसके लिए कहा परमाणु में जन्य स्नेहत्व तो निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता अवच्छेदक वो जलत्व ऐसे सिद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि तो परमाणु में जन् स्नेह रहा नहीं तो किंतु परमाणु में कारणता रहेगी वो किंतु कार्य उत्पन्न नहीं करेगा कार्य कौन है स्नेह अभी परमाणु में कारणता अवच्छेद अर्थात जलत्व रहेगा अर्थात परमाणु कारण, तो तो कारण होगा किंतु वहाँ ओजन्य स्नेह नहीं बनेगा तो अगर जन्य स्नेह नहीं बनेगा तो फिर भी कारण होगा ये किस प्रकार के कारण होगा स्वरूप तो योग्यता रहेगी वो कारण में तो उसके लिए पूर्व पक्ष उसका क्या निराकरण कर दिया अगर होगा तो कभी ना कभी उसमें कार्य बनना चाहिए किंतु जल परमाणु में कभी भी जन्य स्नेह तो बनेगा ही नहीं ऐसे भी पूर्व पक्ष कह दिया तो कहने से सिद्धांत भी कहता है जन्य स्नेह अच्छा वो वाक्य रह गया था वो देखा <laughs> वो देखा नहीं गया के दो दिन छुट्टी आएगा थोड़ा परिश्रम करना पड़ा क्योंकि ये स्वामी जी भी कह दिए स्नेह वत्वा ये बौ को काट दिए तो बौ को काट देने से तो और घटाना थोड़ा और भी कठिन हो रहा है देखेंगे इसको <clears throat> जन्य स्नेह अच्छा अभी सिद्धांत कह देगी जन्य स्नेह जनकता अवच्छेदिकाया जन्य जलत्व जाते सिद्धो अभी जन्य स्नेह कहाँ रहेगा का आदमी रहेगा तो क्या संबंध है ना समवाय संबंध है ना तो समवाय संबंध अवच्छिन जन्य स्नेहत्व अवच्छिन्न कार्यता तो यह कार्यता ये किसमें रहेगी अभी कार्य किसको कह रहे हैं जन्य स्नेह तो कार्यता रह जाएगी जन्य स्नेह में तो यह कार्यता तो निरूपित तो कारण भी कौन होगा जन, तो हाँ, दियोणुकादिणुको जन्य को, को? है जन अर्थात दियोणुक किसका दियोणुको जल तो जल दियोणुको ये कार्य तो कारण हो जाएगा तो कारणता अवच्छे जलो को अभी जल दियोणुक में रहेगा तो सिद्धांत क्या देगी जन्य स्नेह ये हो गया कार्य तो जन्य स्नेह हाँ निष्ठ कार्यता कार्यता का अवच्छेद धर्म क्या होगा जन्य स्नेहत्वम और कार्यता अवच्छेद का संबंध समवाय संबंध तरूपित तो कारण कारण कौन होगा दियोणुका जल दियोणुका कारणता अवच्छेद का कारण संबंध क्या होगा तादात्म्य संबंध हो जाएगा और जो धर्म भी होगा अभी जल दियोणुका ये भी कारण बनेंगे तो ये जो दियोणुका जल ये सब जन्य जल है तभी तो अभी कारणता अवच्छेद का धर्म क्या हो जाएगा क्योंकि का आदि जल का आदि ये सब जन्य है तो जन्य जल ही कारण हो रहा है अर्थात तो कारणता अवच्छेद का धर्म क्या हो जाएगा जन्य जल तुम तो सिद्धांत कहता है जन्य मुक्तावली में जन्य स्नेह तो ये हो गया कार्य तरूपित जनकता अवच्छेद कनकता अवच्छेद धर्म जनकता अवच्छेद का संबंध क्या हो गया त्म्य तो जनकता अवच्छेद धर्म हो जाएगा जन्य जलत्व तभी जन्य जलत्व जाति सिद्ध हो गया तो जन्य जलत्व जाते सिद्ध अभी जन्य जलत्व ये कार्यता अवच्छेद हुआ ना कारणता अवच्छेद कारणता अवच्छेद धर्म हुआ तभी जन्य जलत्व कहते हैं ये जो विशिष्ट होता है ये जाति नहीं होते हैं ऐसे नील धूमत्व कहेंगे ये सब जाति नहीं होंगे तो जन्य जलोत्व इसलिए इसका अर्थ कहते हैं दिनोकरी में जन्य जलत्व तो जाते हैं अर्थात जन्य जलो मात्र वृत्ति जाति तो जन्य जलो में रहने वाला जो जाति होगा उसको जन्य जलत्व तो ऐसा कह देंगे तो इसका अर्थ ये हो गया कि जन्य जल में रहने वाला जाति या नित्य जलो में नहीं रहेगा इसका अर्थ रामरुद्री में देखिये जन्य जल मात्र जो प्रतीक दिया है उस जहाँ से आरंभ हुआ ननु ननु जन्य जलत्व अर्थात जन्यत्व तो विशिष्ट जलत्व वो जन्य जल है जिसमें जलत्व रहेगा और जन्यत्व भी रहेगा जन्य जलत्व का अर्थ यही हो गया और इसलिए और नियम है कि विशिष्टम च न जाति इसलिए जन्य जलत्व कोई जाति नहीं होगा इस प्रकार की अर्थात तो उनका सिद्धांत तो विरोध जन्य जलत्व शब्द हो गया बोल करके उसका अर्थ दिनकर कह दिए जन्य जल मात्र में रहने वाली जो जाति अच्छा अभी जन्य जलत्व ही सिद्ध हो गया अभी जन्य जलत्व जल दि में रहेगा इसका समवायी कारण कौन होगा जन्य जलत्व जन्य जलत्व अर्थात ये तभी जन्य जलोत है कि जाति कहते हैं उसे अवच्छिन्न हो जाएगा जन्य जल तभी जन्य जल को कार्य मानेंगे कार्यता रहेगी जन्य जल में कार्यता अवच्छेद को का धर्म हो जाएगा जन्य जलत्व और ये जन्य जल कार्य उसको रखेंगे कारण में तो उसका जो समवायी कारण होगा तो ये जन्य जलत्व हो गया कार्यता अवच्छेद धर्म कार्यता अवच्छेद का संबंध क्या हो जाएगा समवाय सम्बंध अर्थात समवाय संबंध अवच्छिन्न जल्य जन्य जलत्व तो कार्यता तो निरूपित अभी कारणता अभी जन्य जल कार्य होगा तो कारण कौन हो जाएगा परमाणु होगा दियोणु को होगा अभी जन्य जल कार्य हुआ कारण परमाणु होगा ना दियोणु को होगा सीधा उत्तर दे आगे। आगे रहे अभी इतना अधिक अभी अगर जन्य जल कारण कार्य हुआ कारण कौन होगा नित्य होगा ना जन्य होगा जन्य जल दियोणु का जल दियणु का जन्य है ना नित्य है जन्य है उसका कारण कौन होगा परमाणु हुआ और जो जल त्रियाणु का है वो जन्य है उसका कारण कौन होगा तो जन्य जल का कारण जन्य हुआ ना नित्य हुआ दोनों होंगे कार्य हो गया जन्य दियोणु को कार्य और दीवणु को कारण भी हो सकता है त्रिवणु को लिए इसलिए अभी सिद्धांत कि जन्य जलत्व जाति सिद्ध हो गया जन्य स्नेहत्व को कार्य मान करके अभी जन्य जल को हम कार्य मानेंगे उसका कारण तो है ना जन्य नित्य धोनो सिद्ध हो जाएंगे क्योंकि अभी कारण हो जाएगा परमाणु भी हो जाएगा और कारणता अवच्छेद होगा वो नित्य में रहेगा ना जन्य में रहेगा दोनों में रह जाएगा तो वो जल तो जाति हो जाएगा तो सिद्धांती ये बात कह रहे हैं आगे कार्य तो जन्य होगा ही किंतु तो कारण जो होगा उसको जन्य होना कोई जरूरी है अगर होगा तो फिर तो दियोणु को बन ही नहीं पाएगा <laughs> क्या चीज जन्य निष्ठ कार्यता तरूपित तो तो कारण था परमाणु में नहीं आएगा देवणु का आदि में आएगा परमाणु में आएगा नहीं आएगा अच्छा दियोणु को कार्य होगा को कार्य है नहीं है आ को कार्य होने से कारण कौन होगा नन्य स्नेह कहा है जन्य स्नेह को कार्य मान करके जन्य जल को सिद्ध कर दिया जन्य जल तो जाति सिद्ध हो गया कभी जन्य जल को कार्य बनाएगा तो ये दूसरा अनुमान अर्थात अभी जन्य जल को कार्य बना करके नित्य जन्य साधारण जल सिद्ध हो जाएगा इसलिए आगे देते हैं अनुमान ये प्रथम अनुमान हो गया जन्य स्नेह उसका जनकता अवच्छेद रूपेण जन्य जलत्व जाते है सिद्ध हो एक हो गया आगे तद अभी क्या जाती सिद्ध हो गई जन्य जलत्व जन्य जलत्व आगे तद अव छिन्न में दे दिए जन्य जलत्व जाती अवचिन्न अवच्छिन्न जन्य जलत्व जाती अवचिन्न अवच्छिन्न ये जन्यता जन्य जलत्व ये जल दून का आदि में रहेगा तरूप जन्य जलत्व जलत्वावच्छिन्न जन्यता अथवा कार्यता जन्य जलत्व जलत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता कारणता का अवच्छेद का धर्म अभी जलत्व हो जाएगा क्योंकि जन्य नित्य साधारण हो जाएगा तद अवचिन्न तद अवचिन्न अर्थात जन्य जलत्व जलत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित जनकता जनकता द कारणता कारणता अवच्छेदकया जलत्व जाति सिद्धि अभी ये जलत्व जाति इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा सिद्धांती ये उत्तर दे दिया ये स्पष्ट हुआ ना इसमें और गुजर गया अभी प्रथम मतलब प्रथम पर्याय में हुआ जन्य स्नेह को कार्य बना करके किसको कारण सिद्ध कर दिया जन्य जल को अभी जन्य जल को कार्य बना करके जन्य नित्य साधारण जल सिद्ध कर देंगे उसमें जलत्व जाती रह जाएगा ये सिद्ध हो गया कारणता अवच्छेद जलत्व जाती सिद्ध हो गया आगे अभी आप जन्य जल को कार्य बना करके कारणता त अवच्छेद का धर्मत्व न जलत्व सिद्ध कर रहे हैं अर्थात जलत्व तो उसी में ही रहेगा जो जनक बनेगा चाहे वो नित्य हो चाहे वो जन्य हो तो वो जनक बनेगा तो अर्थात वो जनक बनेगा अर्थात वो कुछ कार्य करेगा जो कुछ जल का कारण बनेगा उसी में ही जलत हो जाते रहेगा जो जल का अंत्यावय भी हो गया वो और कुछ जल बनाएगा क्या नहीं बनाएगा तो फिर वो जो अंत्यावय भी जल हुआ वो भी कारण हुआ तो उसमें कारण होता अवच्छेद जलत्व अ नहीं रहेगा अभी पूर्व पक्ष वो बात कह रहा है टीका में कैसे अंत्य अवय भी अर्थात शरीर अंत्य अवय जो कि क्या कहते हैं द्रव्यांतर अनारंभक जैसे कहते हैं ये उंगली हुआ ये अवय अवय अव है ये अवय अभी भी है तीन है उसमें चार है तो ये अवय अभी भी है और ये ये अवय अभी है क्योंकि उसका चार पव हो गए और ये अवयव अबो हो गया हाथ का हाथ भी अवयवी है उंगली के लिए और ये शरीर के लिए अवयव अबो हुआ इसी प्रकार शरीर ये तो हाथ इत्यादि के लिए अवयवी हुआ शरीर किसका अवयव अबो? ये कोई वेदांति नहीं है क्या विराट का अवयव अबो <laughs> हो, तो तो हो, हो गया वो नहीं होगा तो अर्थात जो द्रव्यांतर अनारंभक होगा वो अंत्यावयवी भी हो गया तो इसी प्रकार की जो जल का अंत्यावय भी हो जाएगा वो आगे किसी अवयव आरम्भ नहीं करेगा क्योंकि अवयवी है और अंत्य भी है आगे वो अवयव आरम्भ नहीं करेगा अर्थात जल का जो अंत्यावय भी हुआ वो जनक नहीं हुआ तो जनकता अवच्छेद का जलत्व जाति भी उसमें नहीं रहेगा वो जनक नहीं है तो उसमें जनकता नहीं रहेगी जनकता नहीं रहेगी तो उसका अवच्छेद का जाति भी नहीं रहेगा क्योंकि जनकता अवच्छेद अगर जलत्व कहेंगे जहाँ जनकता नहीं रहेगी और जलत्व रह जाएगा तो फिर अवच्छेद का बनेगा अवच्छेदक जो होगा वो अन्यून अनतिरिक्त तो होना चाहिए और ये जो अंत्यवय भी जल हुआ वो भी जनक नहीं हो रहा है उसमें जनकता नहीं रहेगी और आप उसमें जलत्व जाती मान लेंगे तो जलत्व फिर कारणता अवच्छेदक नहीं बन पाएगा अगर आप जलत्व को कारणता अवच्छेद कहेंगे तो जल का अंत्यवय में ये जलत्व जाति नहीं रहेगी पूर्व पक्ष कह रहा है न च एवं जल अंत्यावयविनी जल तोम न जल अंत्यावयविनी देखिए देखिये रामरुद्री में दिया जल अंत्यावयविनी जलांतर जनन अयोग्य जल अवयविनी जलांतर का जनन का अयोग्य अर्थात जलांतर का जनक नहीं बन रहा है ऐसा जो जल अवयवी वो स्वयं अवयवी है अन्य अवय अवयव भी आरम्भ नहीं कर रहा है तो पूर्व पक्ष ये दोष दिखा दिया कि उसमें जलत्व तो जाती नहीं होगा आगे दिनोकर में सिद्धांत कहता है जलस्य से अंत्यावयव तो जल का, का अंत्यावय किसको कहेंगे कहें समुद्र का जो जल हो गया अंत्यावयवी उसमें और एक लोटा लेकर के और डाल देंगे गंगा तो फिर अंत्यावय रह गया और समुद्र जल का तो फिर और बढ़ गया इसलिए जल का कुछ अंत्यावय भी नहीं कहा जा सकता है इसको देखिए रामरुद्री में दिया है नुपगमात प्रतीक दिया है आगे जल जल मात्र एवं एव, जलांतर संयोगेन नृह जल जनन योग्यता सत्वात जितने बड़े जलो हो उसमें और जलांतर का थोड़ा सा भी संयोग कर देंगे तो फिर जलांतर बन जाएगा इसलिए जलों का कोई भी नहीं माना जा सकता है कैसे चाहे जलीय शरीर अच्छा हाँ जलो का अंत्या अच्छा तो वहां क्या होगा ना अगर वो कभी हॉस्पिटल में जाएगा उसमें इंट्रावेनस देंगे तो वो फिर और नहीं रहेगा इस प्रकार की हो जाएगा जैसे कहते हैं ना जो ट्यूब होता है ना वाहन इत्यादि का साइकिल में जो होता है ना उसका जो अंदर में हवा रहा कहीं अंत्या हो जाएगा कहीं फिर देते हैं ना तो वही बुद्धि <laughs> लगने से इस समाधान तो क्या चीज पार्थिव शरीर अंत्या पार्थिव शरीर में जोड़ा जोड़ी हा हाँ, क्या ना ये जो जोड़ा जोड़ी आरम्भ हुआ तब तो तक तो ये ग्रंथ नहीं थे जब आरंभ हुआ इसलिए ग्रंथों को आजकल सिद्ध करना नया तो एक बार ऐसे जो तर्क संग्रह विचार हुआ था ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा क्यों घट ध्वस का ध्वंस हो जाएगा तो क्या आपत्ति दिखाएंगे और घटर का पुनर्उन्मोचन हो जाएगा तो कहेंगे पुनर्मोचन है हम घट को वो घटर नहीं आएगा तो ये हमारे थे कौन सागर भारती जी लेकिन हम सेलोटेप देखे ऐसे जोड़ देंगे पानी भी बहेगा नहीं उसे बिल्कुल ठीक हो जाए इस प्रकार के आजकल क्या ना न्याय और विज्ञान और बुद्धि बहुत जगह में आजकल विरोध चलेगा क्योंकि ये लोग केवल तर्क से सिद्ध करते थे आजकल ये सब बदल गया थोड़ा बहुत कठिन पड़ेगा ठीक है चलिए आगे नन हाँ आप अभी जन्य जल को कार्य बना करके जल को कारण बनाते हैं और कारणता अवच्छेद कर जलत्व सिद्ध करते हैं जो कि जन्य नित्य साधारण हो गया आप जल को कारण बनाए कारणता अवच्छेद को जलत्व माने तभी आप जन्य नित्य उभय करके आप जलत्व जाति को सिद्ध कर देते हैं तो अभी समवाय संबंध आप जन्य जल को कार्य बनाइए तो समवाय सम्बन्ध अवच्छिन्न जन्य जलत्व अवच्छिन्न कार्यता हो जाएगा और कारणता कारणता जल में रहेगा जन्य नित्य उभय में रहेगा दोनों में रहेगा और ये कारणता का अवच्छेद तत्व आप वो जो जल हो गया जन्य नित्य साधारण कारण उसमें जलत्व रहता है कारणता भी जल में रहा जलत्व तो भी जल में रहा तो जलत्व तो कारणता का अवच्छेद हो गया अभी आप जल को कारण मानते हैं इसलिए कारणता अवच्छेद का संबंध क्या कहेंगे जब जल को कारण मानते हैं तादात्म्य संबंध अभी आप जन्य जल को कार्य माने जन्य जल रहेगा जन्य अथवा नित्य में इसलिए कार्यता अवच्छेद का संबंध तो समवाय सम्बन्ध हो गया अभी कारण भी जल होगा तो कौन सा जल होगा कहेंगे अगर आप जल दीवाणु को, -को कार्य मान लिए, कारण कौन होगा परमाणु अभी परमाणु में दीवाणु का समवाय सम्बन्ध से रहेगा अभी उसी परमाणु में आप परमाणु को भी रखना पड़ेगा तभी तो वो जाकर के कारण बनेगा कार्य कारण समान अधिकरण होना चाहिए तो कारण था अवच्छेद का संबंध क्या कहेंगे तादात संबंध जैसे घटो का में होता है तो अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि आप जल को कारण मान लिए और कारणता अवच्छेद को जलत्व बना दिए क्यों जल में कारणता रहा जलत्व भी रहा अभी जो जल कारण बन रहा है उसी जल में स्नेह रहेगा स्नेह रहेगा तो आप जलत्व एक कल्पना करते हैं जाती और उसको कारणता अवच्छेद को बनाते हैं यह तो जो जल अभी आपका कारण बन रहा है चाहे नित्य हो चाहे जन्य हो उसमें जलत्व तो रहेगा कहते हैं तो चाहे नित्य हो चाहे जन्य हो उसमें स्नेह रहेगा नहीं रहेगा तो इसलिए कारणता व अवच्छेदक का स्नेह को बनाए कि जलत्व तो क्यों और कल्पना कर रहे हैं यह पूर्व पक्ष कहेगा तो स्नेह कारणता का अवच्छेद हो जाएगा कारण होगा जल किन्तु कारणता का अवच्छेद स्नेह होगा आप कारणता अवच्छेद जलत्व जाति सिद्ध कर रहे हैं तो पूर्व पक्षी कहता है कि कारणता अवच्छेद स्नेह हो जाएगा ये आगे पंक्ति दे रहे हैं ननु जलत्व जलत्वावच्छि प्रति समवाय संबंधे न स्नेह से कारणत्वस्तु जलत्वावच्छि प्रति जलत्वावच्छिन्न अर्थात जन्य जलत्व जलत्वावच्छि प्रति तभी स्नेह को आप नित्य साधारण जल् में रखेंगे जन्य जलत्व जलत्वावच्छिन्न कार्यता अर्थात जन्य जलत्वावच्छिन्न दे दिया इतना अर्थात खाली जलत्वावच्छिन्न दे दिया इसका अर्थ हो जाएगा समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य जलत्व जलत्वावच्छिन्न कार्यता तो निरूपित तो। अच्छा हाँ अभी आप जल को कारण मान लेते थे जन्य जल को कार्य मान करके आप जल को कारण मान लिए और वो जल जन्य नित्य साधारण हुआ तो कहेंगे अगर जल को कारण माने तो कारण अवच्छेद का संबंध तादात्मिक संबंध कह रहे थे अभी जन्य जल के प्रति कारण जल को नहीं मान करके स्नेह को मानिए स्नेह कारण होगा स्नेह का कारण था अवच्छेद नहीं आगे दिया समवाय संबंध है न स्नेह एवं कारण तुम अर्थात स्नेह को कारण मानेंगे स्नेह को कारणता अवच्छेद नहीं स्नेह को कारण मान लेंगे पूर्व से थोड़ा मतलब पूर्व ने गलत कह दिया था पंक्ति के अनुसार स्नेह को कारण मानिए तो स्नेह को कारण मानेंगे स्नेह नित्य में रहेगा ना जन्य में रहेगा दोनों में रहेगा तो हमारा कारण भी नित्य जन्य दोनों जल हो रहे थे तो उसमें जो रहेगा स्नेह और स्नेह को कारण मान लीजिए अभी अगर स्नेह को कारण मानेंगे कारण था संबंध क्या हो जाएगा स्नेह को कारण माने किसके प्रति मान रहे हैं जन्य जल के प्रति तो जन्य जल समवाय से कहाँ रह जाएगा जन्य नित्य साधारण में रह जाएगा तो उसी जन्य नित्य में स्नेह भी रह जाएगा स्नेह किस संबंध से रहेगा स्नेह जल में समवाय श्ने। समय तो कारणता अवच्छेद का संबंध क्या हो जाएगा समवाय संबंध। और कारण अभी किसको बना रहे हैं स्नेह तो कारण था संबंध समवाय कारणता अवच्छेद का धर्म स्नेहत्व तो वही पंक्ति दे दिया कार्य जन्य जल कारण ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है क्योंकि कारण जलो में स्नेह रहेगा वो कारण होगा ना ना कारण जलो नहीं कारण स्नेह हुआ कार्य कारण समानाधिकरण अधिकरण हो गए वो जलो में जन्य जल कार्य रहेगा कारण मतलब जन्य जल का, कार्य हुआ वो समवाय संबंध से रहेगा जल में जो कि नित्य जन्य साधारण उसी जल में रहेगा स्नेह और स्नेह कारण बनेगा जन्य जल के प्रति कारण तो ये ले लीजिए जन्य जलत्वावच्छिन्न तो प्रति समवाय संबंध न स्नेह से पहले क्या कहते थे, थे? तादात्म्य है न जलस्य कारण कहते थे अभी कहते हैं समवाय संबंधे है न स्नेह से कारणत्व ये ले ना अभी पंक्ति हम पहले ऐसा कह दिया था कि तो अभी पंक्ति देखिए देखिये जलत्वावच्छिन्न प्रति समवाय संबंध न स्नेहस्य से कारणत्व तो स्नेह कारणत्व षष्टी हटा देंगे तो स्नेह कारण और स्नेह हो तो, कारण होगा तो कारणता अवचेत का संबंध समवाय संबंध क्योंकि स्नेह समुवाय संबंध से रहेगा वहां जहां समवाय संबंध से जन्य जल रहेगा इसलिए स... जन्य जल तो अवच्छेद कार्य कार्यता ना अभी जन्य जल में रहने वाला जन्य स्नेह उसका बिल्कुल विचार नहीं है जन्य जल को कार्य बनाते हैं वो जहां रहता है उसमें एक स्नेह रहता है अगर जन्य जल अध्युण को हो गया वो रहेगा परमाणु में वो परमाणु में जो स्नेह रहेगा जन्य स्नेह तो जन्य को में रहेगा वो नहीं परमाणु में जो स्नेह रहता है वो कारण बनेगा तो अगर स्नेह ही कारण हो जाएगा तो कारण था तो अवच्छेद का स्नेहत्व तो। क्योंकि स्नेह तो आप मानते हैं जल में तो इसलिए ये स्नेह इसको कारण ले लीजिये अतिरिक्त तो जाति कल्पना अपेक्षा लाघवत अब जल तो और एक जाति कल्पना करते हैं लागवा अर्थात यहां कारणों किसको बनाए जन्य जल के प्रति स्नेह, स्नेह।, स्नेह। को तो इति चे सिद्धांत कहता है कि न तो ये जन्य जल जहां रहा समवाय संबंध से वहां समवाय संबंध से स्नेह भी रह गया इसलिए आप स्नेह को कारण कहते हैं वहां समवाय संबंध में शीत स्पर्श भी रहेगा रहेगा अभी आप स्नेह को कारण मानेंगे न शीत स्पर्श को कारण मानेंगे तो सिद्धांत कहते है जलत्व अवच्छिन्न प्रति स्नेहत्व कारणत्व अर्थात स्नेहत्व कारण आवच्छेद होगा अथवा शीत वा इति अत्र विनिगमना भी, भी रहेना ये दोनों में अभी विवाद हो गया तो विवाद होने से द्वोर्विवाद आगे पता नहीं तृतीय से लाभ कहते न्याय है तो ये विनिगमना बिहण इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं जो दो बिल्ली जो अच्छा दो बिल्ली बंदर के पास गए हाँ। वो दृष्टांत तो देते हैं ना तो विनिगमना विण अतिरिक्त जलत्व जाति की सिद्धि हो जाएगी विनिगमनाभिरे अर्थात शीत स्पर्श को शीतस्पर्शत्व को कारण मतलब शीत स्पर्श तो को कारण मानेंगे अथवा स्नेह को कारण मानेंगे ये दोनों का बीच में विनिगमना होने से कहते हैं अतिरिक्त तो जलतो जाति सिद्धि हो जाएगी जलतो जाति की सिद्धि हो जाएगी अभी कहते हैं दो के बीच में विनिगमना हुआ इसलिए तृतीय आ गया जलत्व अभी जलत्व के साथ विनिगमना क्यों नहीं होगा वो दो बिल्ली के साथ ये बंदर का भी विवाद क्यों नहीं हो जाएगा तो अभी इसके लिए देखिये थोड़ा राम इसमें तो पूरा पृष्ठ क्लिप्तम जहां प्रतीक दिया है विनिगमना विरह अभाव पंक्ति पूर्व पृष्ठ में इसमें ननु नलत्वना सिद्धांति कह दिया कि स्नेह और शीत स्पर्श के बीच में होकर जलत्व जाति की सिद्धि हो गये विनिगमना विरह होकर के जलत्व जाति की सिद्धि हो गये अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि जलत्व जाति का भी तो ताभ्याम ताभ्याम अर्थात स्नेह और शीत स्पर्श ये दोनों के साथ विनिगमना विरह इति विनिगमना विरह होकर के ये भी तो सिद्ध नहीं होगा तो सिद्धांत आगे मूल में कहता है क्लिप्तम आदाय दिनगरी में क्लिप्तम आदाय कल्पनीय नीनिगमना विरह अभाव एक क्लिप्त है और एक कल्पनीय है तो क्लिप्त कल्पनीय का बीच में विनिगमना विरह नहीं होता है दो तो क्लिप्त के बीच में विनिगमना होगा एक क्लिप्त और एक कल्पनीय इसमें विनिगमना नहीं होता है क्योंकि यह रामुद्री में दिया है विनिगमना विरोह अभाव कल्पनीय से ही माताजी जाना था कल्पनीय से ही कारणता अवच्छेदक जो कल्पनीय है यह कल्पनीय किसको कल्पनीय कर रहे हैं जलत्व वो कारणता अवच्छेदक हम कल्पना कर रहे हैं क्योंकि अभी हम अनुमान कर रहे हैं कि ये जन्य स्नेहत्वावच्छिन्न अथवा द्वितीय अनुमान अगर लेंगे तो, तो जन्य जलत्व जलत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तो, आगे हम जलत्व जलत्वावच्छिन्न कारणता कहते हैं जो जलत्व अभी कल्पना किया जा रहा है वो तो कारणता अवच्छेद को तुवे ही कल्पना किया जाता है तो अभी उसके साथ विनिगमना कैसे कर लेंगे वो तो अभी कल्पना ही किया जा रहा है कल्पनीय से ही कारणता अवच्छेदकत्व धर्मी ग्राहक प्रमाण धर्मी ग्राहक प्रमाण हो गया अनुमान प्रमाण तो यह प्रमाण से सिद्ध होगा अर्थात जिस प्रमाण से वो जलत्व सिद्ध होगा वो जलत्व में कारणता अवच्छेद आएगा तो वो धर्मी ग्राहक प्रमाण धर्मी हो गया जलत्व जलत्व ग्राहक प्रमाण हो गया अनुमान प्रमाण उसी अनुमान प्रमाण से यह जलत्व कारणता अवच्छेद सिद्ध होगा तो कारणता अवच्छेद का धर्मी ग्राहक प्रमाण सिद्धम इसलिए क्लिप्त क्लिप्त हो गये स्नेह और शीतस्पर्श क्लिप्त न तथा तो इनमें अभी कारणता अवच्छेद सिद्ध ही नहीं है इसलिए विनिगमक श्य। तो ये नहीं है तो अभी आप क्या कह सकते हैं कि आप अभी जलत्व को कल्पना ही क्यों कर रहे हैं हमारे पास ये कारणता अवच्छेद तो उपलब्ध है आप जलत्व को कल्पना कर रहे हैं और उसका कारणता अवचेद का त्वे नहीं कल्पना कर रहे हैं हमारे पास स्नेह उपलब्ध है तो तो इसमें ये तर्क देंगे कि आप वो जन्य नित्य साधारण जल को कारण नहीं मानकर के उसमें रहने वाला और एक धर्मों को कारण मान रहे हैं। अगर हम जन्य जल के प्रति कारण मानेंगे जन्य नित्य साधारण जल होगा अब उसको कारण नहीं मानकर के उसमें रहने वाला और एक धर्मों को कारण मानते हैं तो ये तो आपका अर्थात कार्य कारण का बीच में ये तो मतलब दूरत्व और बढ़ गया आप और एक पदार्थों का कारण मान लिये जब यह आश्रय जो है जन्य जल का आश्रय जो है अगर यही कारण तो न सिद्ध हो सकता है आप क्यों उसमें रहने वाला स्नेह को लेते हैं तो आप कहेंगे जो आश्रय है उसको हम कारण नहीं मान पाएंगे क्योंकि उसका अवच्छेद नहीं है जल तो नहीं है सिद्ध नहीं है कह ठीक है तब इसको कारण मानने से आपको लागू हो रहा है तो अवच्छेद यह अनुमान से मतलब सिद्ध हो जाएगा आप और एक अर्थात उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाला और एक पदार्थ को मानते हैं कारण मानते हैं ऐसा ही विचार दिया नहीं अर्थात नहीं तो कोई अगर विरोध करेगा कि आप अनुमान क्यों करेंगे जलतों को सिद्ध करने के लिए हमारे पास तो, तो है जो क्लिप्त तो है उसी को ही कारण था अच्छे तो मान लेंगे तो ये सब तर्क देंगे तो वो उत्तर हो सकता है और विचार कर सकते हैं अधिक स्नेह हाँ गुण है ना जो परमाणु का स्नेह होगा वो नित्य होगा वो दियोणुको के प्रति कारण हो जाएगा अभी दियोनुको हाँ क्या है ना कारण में तो वो रहेगा अभी कार्यों के प्रति हो रहा है अभी त्रियाणुक के प्रति दियोणुको जल दियोणुको को, को कारण मानेंगे अथवा जल दियोणुक में रहने वाला स्नेह को कारण मानेंगे ये तो जल दियोणुक स्नेह तो सिद्ध है त्रिवणुको से पहले अच्छा आगे दिनकरी में के चित्तु धुमादिकं प्रति आर्द्रधना दे कारण तुम धूम के प्रति आर्द्रधन ये अन्वय व्यतिरक से निर्विवादम टीका में दे दिया निर्विवादम अन्वय व्यतिरैकाभ्याम अन्वय व्यतिरक सिद्ध है और आर्द्रव च संयुक्त आर्द्र ईंधन हो गया अर्थात तो जल के साथ संयुक्त होगा तथा तो जल संयुक्त ईंधन अथवा ईंधन संयुक्त जलत्व कारणता तो होने से इति बिगम विरहत इसलिए आप क्या कहेंगे जल और ईंधन ये दोनों पृथक कारणता अवच्छेद बन जाएंगे, अर्थात जलत्व भी कारणता अवच्छेद हो जाएगा और ईंधन इंधनत्व भी कारण्येद का बन जाएगा इनके दोनों रहेंगे जल संयुक्त ईंधनत्वन ईंधन संयुक्त जलत्वन व कारणता इतना विनिगमना विरहत जलत्वत्व पार्थक्य हो पार्थक्येन कारणतावच्छेदक ये सिद्ध होंगे तो होने से कारणतावच्छेदक अवच्छेद तैयार जलत्व, जलत्व जाति सिद्धि जलत्व जाती सिद्धि इति आहो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं और परे तुम बाकी लोग स्थूल जल जलवृत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध जलत्व जाती अभी जलत्व जाती उसका दो विशेषण दे दिया स्थूल जल वृत्ति स्थूल जल में जलत्व तो रहेगा जो इंद्रिय ग्राह्य है और प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो जलत्व जाती तद तो अवच्छिन्न है। अच्छा वो तो अर्थात स्थूल जल वृत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध जलत्व जाती अवच्छिन्न कार्यता स्थूल जल को कार्य बना लेंगे तो स्थूल जल में जलत्व तो जाती रहेगी और वो प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो जाएगा तो स्थूल जल वृत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध जलत्वरूप जाति अवच्छिन्न कार्यता तो निरूपित कार्यता निरूपित अवच्छिन्न के आगे ऊपर में नहीं तो कार्यता निरूपित लिख दे सकते हैं जाति अवच्छिन्न कार्यता निरूपित समवायी कारणता अवच्छेद काया अभी स्थूल जल में जो जलत्व जाति रहा वो कार्यता अवच्छेद हो गया कारण हो जाएगा जब उसका अवयव जल तो हो जाने से कारणता अवच्छेद परमाणु साधारण जलत्व जाति सिद्धि स्थूल जल मान लीजिए त्रिवणु हो गया उसका कारणतया का सिद्ध हो जाएगा दियोणुको में भी जलत हो जाती और दियोणुको का कारण तो अर्थात परम्परा या परमाणु में भी ये जलत हो जाती सिद्धि हो जाएगी तो होने से अभी कहेंगे कि कार्यता अवच्छेद का भी आपका स्थूल जल में रहने वाला जो जलत हो जाती और कारणता अवच्छेद भी जलत हो जाती अभी कार्यता अवच्छेद का कारणता अवच्छेद समान कर रहे हैं कहते हैं कार्यता अवच्छेद का कारणता अवच्छेद कई क्षति अभाव क्योंकि हमारा कार्य भी जल है कारण भी जल है तो अवच्छेद का जल होने से कोई क्षति नहीं है और कहते हैं कि कार्यता अवच्छेद अब जलत्व मान लिए और परमाणु कार्य है क्या नहीं है तो कार्यता अवच्छेद नित्य जन्य साधारण नहीं होगा दोष पहले कहा था तो किंतु सिद्धांतिवान कह दिया था वस्तु तस्तु कह करके जन्य नित्य साधारण धर्म कार्यता अवच्छेद के दो कह दिया था जो पंक्ति अभी पेंडिंग है उसको देखेंगे वहां कहा था उसको फिर यहाँ कह रहा है नित्य साधारण धर्म नित्य साधारण अर्थात नित्य जन्य साधारण धर्म कार्यता अवच्छेद दोषा भावाच पूर्व पृष्ठा में कहा था वस्तुतस्तु कहकर के अर्थात यह जलत्व कार्यता को हो सकता है कारणता अवच्छेद तो हो जाएगा कार्यता अवच्छेद भी हो सकता है क्योंकि जलत्व परमाणु में भी रह जाता है जो कार्य नहीं है तो इसलिए कार्यता का नहीं होगा पूर्व पक्ष कहता था सिद्धांत कह दिया था पूर्व पृष्ठा में भी जन्य नित्य साधारण धर्म जो है वो कार्यता हो सकता है तो जलत्व कार्यता आवश्यक में रहने वाला जलत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है उसको लेकर के कारणता अवच्छेदक जलत्व जाति सिद्ध हो जाएगा जो कि दियुन को परमाणु में भी रहेगा आगे दो दिन अवकाश ओ शंकर शंकराचार्य केशव वादराय शूद्रभाष्यो वंदे भगवंत गुरुरात्मती मूर्ति वेद विभा व्योम बदवेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति